इससे दूसरे के संप्रदाय पर दूसरे के धर्म पर दूसरे के मत पर हैं आ, दूसरे की मान्यता पर दूसरे के विश्वास पर दूसरे की भावना पर आक्षेप करने का कोई कारण ही नहीं रहता दूसरे पर आक्षेप वो करता है आ, जो अपने मत का प्रतिपादन करने में असमर्थ है जो अपने मत के मूल को रहस्य को बिल्कुल ठीक ठीक नहीं जानता है ना जो अपने वंश की पोल जानता है वो दूसरे के वंश को कैसे कहेगा कि खराब है और जो अपने वंश की पवित्रता को मौलिक पवित्रता को जानता है कि वो ब्रह्मरूप है वो सबके वंश की ब्रह्मरूपता को क्यों नहीं जानेगा तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ये तो इतना उदार इतना सार्वकालिक इतना सार्वभौम है ना और इतना ना प्राणी मात्र के लिए नहीं वस्तु मात्र के लिए भी उपयोगी मानव मात्र की बात छोड़ो हिंदू मात्र की बात छोड़ो वस्तु मात्र के लिए उपयोगी नारायण ये सिद्धांत नारायण आपको बताया नहीं एक बार हम लोग एक महात्मा के पास बैठे थे हमारा एक साथी था वो घास पर बैठा था दूध तोड़ने लगा हो लोगों की आदत होती है ना बैठे बैठे तिनका ही तोड़ते हैं फूले ही तोड़ते हैं कागज़ी ही फाड़ते हैं तो बैठे बैठे घास तोड़ने लगा तो महात्मा ने कहा अरे ये क्या करते है ये हरी हरी घास अगर गाय के पेट में जाएगी दूध बन जाएगी आदमी पिएगा तो ये घास मनुष्य बन जाएगी अब देखो ना ये दृष्टिकोण है ना और ये घास तुम तोड़ के डाल दोगे तो कहां जाएगी तो फिर माटी हो जाएगी इसको फिर घास बनने में कही बने अब फिर कहीं बीज से संबंध जब इसका होगा इस घास का घास तो माटी हो जाएगी जब फिर बीज से संबंध होगा तब ये कोई पौधा बनेगा तो इतना उदार जो दृष्टिकोण है इतना शाश्वत है नही है कि एक ने चोरी की और उसको तुमने जेल में डाल दिया हो गई चिकित्सा तुम्हारी दवा तो पूरी हो गई ना है ना हमारी दवा यह है कि उसने चोरी क्यों की है ना हाँ तो कम्युनिस्ट कहेंगे कि गरीबी के कारण की इसलिए इसको धन दे दो है तो ना ये ये देखो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट का इलाज यह है कि गरीबी के कारण इसने चोरी की है इसको धन दे, दे दो है तो ना अच्छा लेकिन जिसके पास धन होता है वो क्या चोरी नहीं करता है, है? उसके पास चोरी करने के और बहुत से साधन और बहुत से आदमी हो जाते हैं और बहुत सी अकल हो जाती है बहुत से पढ़े लिखे इकट्ठे हो जाते हैं है ना, ना रहा। तो बोले हाँ हाँ हा, नारायण आप देखो तो बोले नहीं नहीं इसने ये जो चोरी की है ये देखो दवा बताते हैं हमारे पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि इसने मूर्खता के कारण चोरी की है अगर ये पढ़ा लिखा हो रहा तो चोरी नहीं करता तो शिक्षा मंत्री कहेंगे कि और लो शिक्षा योजना हम अभी चोरी बुझाते हैं नारायण अच्छा शिक्षित लोग जो हैं वो तो चोरी नहीं करते होंगे वो तो व्यविचार नहीं करते होंगे वो तो अनाचार नहीं करते होंगे मामला ही गायब है और अपनी पार्टी का हो तब क्या कहेंगे है ना अपनी पार्टी के आदमी ने चोरी किया तो बोले कि भाई देखो अपना आदमी है आ, इसको कोई ऊंचा पद दे दो ऊंचा पद है ना इस चोर को ऊंचा पद दे दो भला ऊंचे पद पर जाएगा तो अपनी इज्जत संभालेगा चोरी नहीं करेगा अरे ऊंचे पद वाले क्या चोरी नहीं करते है ना वो तो रोज पकड़े जाते हैं अखबारों में उन्हीं का ज्यादा आता है ना गरीब लोग चोरी करते हैं उनका अखबारों में नहीं छपता हो बड़े लोग चोरी करते हैं तो छप जाता तो ये बात क्या है असल में है ना तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि देखो दिल में एक लोभ की वृत्ति होती है है ना? और वो सबके होती है ये नहीं समझना जन्म से होती है बच्चे के मन में होती है वो अपने अपने अपनी तस्तरी की चीज दूसरे बच्चे को लेने पर है ना रोता है मारता है हाथ पांव पीटता है राजी नहीं होता है हमारी चीज हमारे पास बनी रहे ये लोभ की वृत्ति जन्म से होती है तो नारायण ये पैसा देके के ये नहीं मिटाई जा सकती और ये ज्यादा पढ़ाने से भी नहीं मिटाई जा सकती सकते ऊंची कुर्सी पर जाने से भी नहीं मिट सकती इसके लिए जब वो लोभ वाला व्यक्ति है ना जब स्वयं प्रयास करेगा कि हमारी लोभ की वृत्ति शिथिल हो ये कानून से भी नहीं होगी हो, हो। कानून बनेगा असेंबली में और आदमी के मन से लोभ कैसे जाएगा है ना वो तो जहां लोभ है वहां चीज चाहिए ना है ना फौज नहीं इसको छुड़ा सकती पुलिस भी इसको नहीं बंद कर सकती बोला कोई राज्य शासन इसको शांत नहीं कर सकता तब जिस व्यक्ति के मन में लोभ जहां लोभ है वहां इसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी तो लोभ के बाद में है क्रिया चोरी की क्रिया है लोभ के बाद में देखो और लोभ के साथ साथ एक बुद्धि है जो उसका समर्थन करती है नारायण तो एक बुद्धि बने कि लोभ जो है वो पाप है है ना एक बुद्धि बने कि लोभ के बस दूसरे के हक की वस्तु लेना पाप है है ना नारायण वहीं जहां लोभ उदय होता है एक तो व्रत हो कि चोरी बेईमानी नहीं करेंगे और दूसरे बुद्धि कहती हो कि चोरी बेईमानी नहीं करना चाहिए पाप है तो एक और बुद्धि और एक और लोभ के अनुसार कर्म न करने की प्रतिज्ञा दोनों के बीच में आ, दोनों के बीच में लोभ वृत्ति पिसेगी ये हुई धर्म के दृष्टि तो शासन के विरुद्ध काम नहीं करना ना रहा है ये आपको ये भी बता कि ये ईश्वर की जो मान्यता है ना ये भी मनुष्य के जीवन को बिल्कुल प्रशस्त बनाने में है ना उतनी उपयोगी नहीं है जितनी उपयोगी होनी चाहिए हम बिल्कुल वे बता कि ये ईश्वर की जो मान्यता है ना ये भी मनुष्य के जीवन को बिल्कुल प्रशस्त बनाने में है ना उतनी उपयोगी नहीं है जितनी उपयोगी होनी चाहिए हम हम बिल्कुल वेद की बात आपको सुनाते हैं बोला यदि तुम ईश्वर को यहां तक मानोगे कि वो हमारे धर्म अधर्म को देखता है और अधर्म करने पर दंड देता है और धर्म करने पर पुरस्कार देता है अगर ईश्वर के बारे में इतनी दृष्टि रहेगी है ना तब तो पाप से बचोगे और यदि ये मान बैठोगे कि ईश्वर सब कुछ कराता है तो महाराज हमने बहुत से शर्णागत बदसलों से बात की है वो तो ईश्वर का नाम लेकर अपनी बुराई का समर्थन करते हैं कहते हैं ईश्वर जो कराता है तो करते हैं है ना? बोले ये प्रकृति प्रकृति करवा रही है नारायण अपने दोष को दूसरे के सिर पर डालते हैं ये प्रकृति और ईश्वर व्यक्ति व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हो है न एक एक व्यक्ति के काम में व्यक्तिशा हस्तक्षेप नहीं करते बोले तो यार हम सोच रहे हैं कि हे ईश्वर आज हमारे घर में गुड़ की एक बेली भेज दे माने ईश्वर को तो दूसरा कोई काम नहीं है वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि इनको गुड़ की बेली भेज दे है ना तो बोले भाई ईश्वर ने जो कराया सोचा तो इसी से देखते हैं कि ईश्वरवादी लोग भी धर्म के बारे में बहुत कट्टर नहीं होते हैं। इसी से हमारे जो धर्माचार्य हैं ना वो कहते हैं वेद को मानो धर्म को मानो है ना वेद को मानो धर्म को मानो और ईश्वर को ऐसा मानो कि जब हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं धर्म करते हैं तब उससे ईश्वर प्रसन्न होकर के हमको शुभ फल देता है ये मत कहो कि ईश्वर हमसे पाप करा रहा है ईश्वर हमको लोभ दे रहा है नारायण ये तो समाज विरोधी विचार है बोला समाज विरोधी विचार है नारायण आप सब बात पर एक सज्जन थे हो यही मैं मुंबई में आया था एक बार तो मेरे साथ थे तो पांच सात जने थे और वो बाबलनाथ में शिक्षरियों की बिल्डिंग है ना द्वारका दासरिया थे बसंत राम गोरख राम उनके यहां थे और मुंबई में खूब दंगा उन में हो रहा था जोशी जी से हमारा उस समय जरूर संबंध होगा परिचय होगा तो जितने लोग सब चले गए वो, वो जो गुफा है ना इधर एक आदमी केवल हमारे साथ रह गया मैं नहीं गया क्योंकि हमारे मन में मन ठीक रहे वो ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा परिश्रम करें और अमुक चीज देखाएं अमुक चीज़ देखावे उसमें हमको तकलीफ होती है ये जैसे घर गृहस्थी लोग हैं ना तो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं तो ये लोनावाला जाते हैं या पूना जाते हैं है ना या महाबलेश्वर जाते हैं तो इनको बड़ा विश्राम मिलता है ना? ना? हम तो दिन भर विश्राम ही करते हैं ना? दो बार कथा कह ली और यहीं विश्राम करते हैं महाबलेश्वर जाते हैं तो बल्कि घूमने में थक जाते हैं <laughs> वहां विश्राम नहीं तो जो यहां थकते हैं उनको वहां विश्राम मिलता है और जो यहां भी विश्राम करते हैं उनको वहां जाने पर क्या विश्राम मिलेगा नो तो, <laughs> छ और एक बार बद्रीनाथ जाने से मैंने इसीलिए मना कर दिया क्या बोले कि दस दिन पैदल चलेंगे तब पहुंचेंगे दस दिन में फिर लौटेंगे उन दिनों इतनी मोटर नहीं थी ना और वहां रहोगे कई दिन तो लोगों ने कहा तीन दिन ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा बीस दिन चलना और तीन दिन रहना ये सौदा हमको बिल्कुल नाम तो, हमको बद्रीनाथ देखने की जरूरत नहीं हमको नहीं चाहिए पौने तो फिर ये योजना बनी कि एक महीना रहेंगे बोले हाँ आप चलेंगे है ना <coughs> उत्तर काशी चलेंगे कहा चलेंगे तो एक महीना रहेंगे अब वहां का मजा लेना है ना जब इतनी तकलीफ उठाई तपस्या का फल भी तो मिलना चाहिए ना बोले पूर्ण होगा वो मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगा कैसा भाई ले आओ न रहे तो ये सब जो है ना ये कल्पना की बात है तो हुआ क्या सब लोग तो गए वो जो गुफा है वो यहाँ कोई देखने के लिए है नहीं, नहीं जोगेश्वरी नहीं समुद्र में एलिफेंट वो सज्जन हमारे साथ रह गए तो वो लड़ने लगे उनको लड़ाई करने की आदत थी जब दूसरे लोग रहे तो उनसे लड़े और कोई नहीं था तो हमसे लड़ाई शुरू की तो मैंने कहा कि क्यों लड़ते हो तो बोले कि बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है आज भगवान हमारे हृदय में बैठे अगर आपसे लड़ाई करवा रहे हैं तो हम क्या करें है ना <laughs> वो भगवान के बड़े भगत है ना देखो भगवान सबको लड़ाई करने का भाव क्यों नहीं देते तो इसका अर्थ हुआ कि जिसकी अंतकरण में लड़ाई का भाव होता है उसी का जगता है ठीक है रोशनी में ही विष्ठा भी देखता है और रोशनी में ही फूल भी दिखता है है ना? लेकिन उसमें ईश्वर की है ना ईश्वर का प्रकाश है परंतु अंतकरण में जैसी वासना होती है है ना गुस्से की बासना है तो गुस्सा आवेगा काम की बासना है तो काम जगेगा लोभ की बासना है तो लोभ जगेगा तो इससे काम नहीं चलता कि ईश्वर का नाम ले दिया जाए उस वासना के निवारण के लिए जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक प्रयत्नपूर्वक शास्त्रानुसार आचरण करना पड़ता है एक बहुत प्रश्न पुरुष था हो नारायण उसके बारे में सारे गांव में ये अफवाह थी कि ये बहुत ही बुरा आदमी है लेकिन महाराज उसको बारहों ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी के याद से और कोई भी बात उससे करो तो बस तुरंत चौपाई बोलने लग जाए क्यों दारू जोशित की नाई सब ही न चावत राम गुसाई है हाण अब ऐसा तो काम क्यों किया बोले सब ऐसी तो बात नहीं बनती है है ना अपने धर्मानुष्ठान में निष्ठा होनी चाहिए और शास्त्र की रीति से बोला ये कहो कि हम पृथ्वी का विचार करके धर्म बनावेंगे जल का विचार करके अग्निवायु का विचार करके है न प्रकृति का विचार करके ईश्वर का विचार करके धर्म नहीं बनता उसको जैसे कानून जो है है ना उसको मानने के लिए प्रजा बाध्य होती है वो ऐसे शास्त्रीय अनुशासन से धर्माधर्म बनता है तात्विक दृष्टि से नहीं बनता हमारा ये बिल्कुल उद्घोष है कि तत्व दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से आत्म दृष्टि से न समाधि विक्षेप की कोई कीमत है, है न ना? और न ना लोक लोकांतर की कोई कीमत है तत्व दृष्टि से और ना उसमें चतुर्भुज आकार और द्विभुज आकार की कोई कीमत है तत्व दृष्टि से ये शास्त्रीय दृष्टि से तुम जो उपासना करते हो उसमें धर्म बुद्धि करके उससे उसमें कीमत आती है वो भी यदि शास्त्र के विपरीत होए तो फलप्रद नहीं होते तो कहने का अभिप्राय ये कि इस बात को तत्व दृष्टि जो है ना वो ईश्वर पर भी नहीं छोड़ते अज्ञान पर भी नहीं छोड़ते है ना अपने अज्ञान में जो जैसा करे सो वैसा ही ठीक का ज्ञान के साथ भी इसको नहीं जोड़ती ये दृष्टि है तो ये जो मूल तत्व है जगत का वहां तो सूरज की रोशनी है ना और घड़े कपड़े आदि पदार्थ मिट्टी के बने हुए और अपनी आंख कान नाक है ना ये समझो एक ऐसा स्थान आता है जहां दृश्य दर्शन और दृष्टा ये तीनों की भिन्नता जो है वो मिट जाते हैं जहां ईश्वर जगत और जीव का भेद मिट जाता है और वो असलियत है इसलिए भेदभ व्यवहार की दशा में भी वो ज्यो का त्यों रहता है चाहे उसको तुम जानो चाहे मत जानो और मानो चाहे मत मानो है ना उस पर भाव करो चाहे मत करो उसकी याद आवे चाहे नहीं आवे वो चीज जो है वो ज्यो की त्यो है स्मृति से आ, स्मृति से वो बना रहे और विस्मृति से अगर खो जाए तो सुसुक्ति में सब लोग निरीश्वर हो जाए सब लोग निरात्मवादी हो जाए सु में वो विस्मृति से भी उसका नाश नहीं होता है ऐसी एक ठोस वस्तु है तो वो स्वयं तो नाना है ही नहीं है ना दूसरे के आत्मदृष्टि से भी नाना नहीं है और आपस में भी नाना नहीं है अब पिछली बातों पर याद दो है ना एक बार कहा कि कोई कहते हैं सबका सब प्राण ही है कोई कोई कहते हैं सबका सब काल है कोई कोई कहते हैं सबका सब देश है है ना कोई कहते हैं सबका सब धर्मा धर्म है कोई कहते हैं कि सब लोक लोकांतर है है ना इस तरह से कोई कहते हैं देवता है कोई कहते हैं वेद है कोई कहते हैं सृष्टि स्थिति लय है बोले नात्म भाव नानीदम ब्रह्म अपने स्वरूप से नाना नहीं है न तो बोले ये चीजें परस्पर आपस में अलग अलग होंगी कथन ये आपस में भी अलग अलग नहीं है नारायण एक महाराज घर में देखो रेशमी कपड़ा और एक सूती कपड़ा और एक ऊनी कपड़ा और महाराज आजकल तो न जाने क्या क्या बनता है है ना कपड़े का नाम ही नहीं स्त्रियां भी जो नहीं जानती है ना वो कहते हैं कि देखो हमने सुना है एक ऐसा कपड़ा निकला है जिसमें सिलवर नहीं पड़ती है तो हमारे लिए वो खरीदो बाजार से वो तो नहीं जानती है उसका नाम नहीं जानती है पर कहती है, हमारे लिए वो कपड़ा चाहिए जिसमें सिल नहीं पड़ती है वो खरीद हमारे लिए लेकिन अब ये तत्व का विचार ये नहीं है कि कौन सा कपड़ा तत्व का विचार ये है कि जलाने पर सब राख है और बनने के पहले सबके सब राख हैं सबके सब खाद में से निकले मिट्टी में से निकले एक फैक्ट्री दिखाने वो बड़ा भारी मिल है रेल तो दिखाने के लिए कानपुर में हमको ले गए चलो महाराज अब वहां देखा तो कागज के बड़े बड़े गत्ते रखे हुए थे मैंने कहा ये क्या है हैं बोले इसी में से तो ये रेशम के भागे निकलते हैं ये अमेरिका से आता है अमेरिका से आते हैं कागज के गत्ते आ, उनको गला के शहद की तरह उसमें क्या क्या मिला के बनाते हैं और फिर उसमें धागे निकलते हैं फिर रेन के कपड़े बनते हैं बोले एक दिन अगर घंटे भर ये मशीन बंद हो जाए तो जम जाती है फिर बडा बड़ा खर्च पड़ता है कई दिन बंद रखना पड़ता है चौबीसों घंटे चलती रहना चाहिए चौबीसों घंटे चलती रहना चाहिए लेकिन महाराज कपड़ा तो बड़ा महत्वपूर्ण उसमें से माटी के गत्ते में से हो तो कागज के गत्ते में से वो सूत निकलता है उससे बनता है कपड़ा उसको लोग बोलते हैं रेयन है ना तो तत्व के निरूपण में रेयन की कीमत नहीं है बोला और तत्व के निरूपण में सूती धागे की कीमत नहीं है तत्व के निरूपण में तो ये जांच करना है कि ये पीतल है कि सोना है है ना ये बिलायत का नकली सोना है कि ये असली सोना है ये तत्व का विचार ऐसा होता है तो मैं क्या तुम क्या यह क्या वह क्या बोले देखो इसमें ना ना बिल्कुल नहीं है है ना हाँ। अपने आप में भी वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं और नारायण आत्म भाव से भी अलग अलग नहीं है बोले न पृथंग ना पृथक इति तत्व विदो विदो कोई चीज ना तो अलग है और ना तो एक है ये भी बड़ी विरक्षण है अभाव किसी से एक थोड़ी होता है न प्रथंग ना पृथक इनके देखो रस्सी से सांप क्या प्रथक है नहीं है ना कैसा बोले तो क्या रस्सी से एक है सांप या नहीं है क्योंकि वो तो है तो ही नहीं है तो क्या अलग होगा और क्या एक होगा इसी प्रकार ठसा ठस थास भरे हुए तत्व में ठोस तत्व में नारायण ये सृष्टि नहीं बनती है बोला तो तत्व लोग जो हैं, वो सृष्टि को देखते हुए जानते हैं कि ये सृष्टि ऐसी है वो व्यक्ति के रूप में रहते हुए अभ्यक्त को जानते हैं वो है ना और वो सृष्टि को देखते हुए भी ब्रह्म को देखते हैं बोला सब कर्म होते हुए भी अकर्म दिखता है उनको सब भोग होते हुए भी जोग दिखता है उनको सब विक्षेप रहते हुए भी समाधि दिखती है उनको है ना? और चीटी मुर्गा दिखते हुए भी ब्रह्म दिखता है उनको बुझला नारायण तो और दृश्य के रूप में संपूर्ण प्रपंच दिखता हुआ भी ये दृंग मात्र तत्व ही है ऐसा उनको दिखता है ये आसक्ति आंख में नहीं होती कान में नहीं होती हो यदि इनमें होए ना तो ये निकल के चले जाए उनके पास इनके पास जिससे आसक्ति हो उसके पास आंख निकल के अपने शरीर में क्यों नहीं चले जाते जिसकी आवाज अच्छी लगती है कान निकल के उड़ के क्यों नहीं उनके पास चला जाता अरे भाई इनका काम प्रकाशन है जैसे सूरज केवल विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करते हैं वैसे ये नेत्र आदि जो इंद्रिया ज्ञानात्मक है ये बिल्कुल आसक्ति जो है वो आंख में नहीं होती कान में नहीं होती नाक में नहीं होती जिब्बा में नहीं होती आसक्ति मन में भी नहीं होती आसक्ति बुद्धि में भी नहीं होती और आसक्ति आत्मा में भी नहीं होती ये आसक्ति नाम की चीज क्या है कि ये मैं आसक्त हूं ऐसा भ्रम इसी का नाम आसक्ति है बोला तो <laughs> आपको तो मैंने एक सेकंड में ये बात बता दी सुना दी हमको ये समझने में बरसों लगे हैं बोला बरसों तक सोचा है बरसों तक विचार किया है आ, जब हम मानते हैं कि हम आसक्त हैं तब हम आसक्त हैं नहीं तो आ सकती कहीं नहीं होती किसी चीज के, -के खाए बिना जीव हमारी जो है ना वो सूखती नहीं है आ, किसी चीज को सूंघे बिना नाक हमारी कटती नहीं है किसी चीज को देखे बिना आंख हमारी फोट नहीं है किसी चीज के सुने बिना कान हमारे बहरे होते नहीं है न कोई चीज हमारी याद में नहीं आवे तो उससे हमारा दिल फटता नहीं है केवल मैं आ सकता हूँ ये भ्रम है बोला एक एक बात आपको सुनाता हूँ अभी एक विवाह का भी तो प्रसंग आने वाला है ना हा, हाँ हाँ तो ब्याह की बात है <laughs> ये दुनिया जो है ना आसक्ति का कितना भ्रम होता है वो कल धर्मयुग में पढ़ा बोला अभी बिल्कुल ताजे धर्मयुग में पढ़ा रहा है तो उसमें अजब क्या अज़ाग तेरी दुनिया अजब तेरी दुनिया एक शीर्षक निकलता है, ना। ना है। तो उसमें क्या लिखा था कि एक सज्जन को एक लड़की से प्रीति हो गई तो तय हो गया कि तेरे साथ हमारा ब्याह होगा तीन चार दिन साथ साथ रहे व्याह होने का तय हो फिर वो चली गई उसकी बड़ी बहन आई तो उससे आसक्ति हो गई तो बोले अब तेरे साथ ब्याह करेंगे छोड़ो वो छोटे तो छोटी तो लड़की ने मां से शिकायत की कि हमारी बड़ी बहन ने तो हमारे साथ बड़ा अन्याय किया तो मां ने उनको बुलाया ये, ये जब तेरी दुनिया अभी बिल्कुल ताजे धर्मयुग में तो और नाम बताया हुआ किसी तो भले मानुस का यह अमुख की बात है आपको ये बात सुनाते हैं कि ये जो हम लोगों को तत्काल मालूम पड़ता है ना कि इनसे आसक्ति हो गई इनसे आसक्ति इसके चक्कर में नहीं पड़ना है ना ये जो ब्याह है ना आसक्ति के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए है ना ये विवाह का जो बंधन है वो आसक्ति की पूर्ति करने के लिए नहीं है अपने जीवन को नियंत्रण में लाने के लिए है ना भोग विलास के लिए भोग विलास के लिए विवाह नहीं होता है ना उच्छृंखल भो, भोग विलास करके हम अपने आप को नष्ट न कर लें इसके लिए एक स्त्री एक पुरुष उसके लिए एक समय है ना उसके लिए अमूक स्थिति का यह बांधना पड़ता है कि ये धर्म है इसका नाम धर्म है और ये बात तात्विक दृष्टि से नहीं व्यवस्था की दृष्टि से होना अनिवार्य है अच्छा अब देखो आज बड़ा मांगलिक है, प्रसंग है हमारे वेदांत भत्संग मंडल के क्या नाम है विश्व दृश्य मंदिर त्मात्मय श्रीदक्षिण शांतिष्व नात्म्बेन्न नद कथन न प्रथक न पृथन्ना पृथक्कीिदीत विदो वीतराग भयक मुनि पारगई वीतरागभय क्रोधर् मुनिर्ेदपारगै नि दृष्ट प्रपंचोपशमोद्वय तस्द विधिवैनमोज स्मृति अद्वैतम समुप्राप्यो जदवल्लोकमाचरे तो आत्म भाव से अर्थात सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान तत्व की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ये नानात्व बिल्कुल नहीं है अखंड एक रस सत्य है नस्वे नाथ कथन चमो यदि सब वस्तुओं को अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाए तो तब भी वे नाना सिद्ध नहीं होते एक विचित्र बात है कि दो तरह से वस्तु की सुबह एक तो उसकी परिभाषा ठीक ठीक बन जानी चाहिए और दूसरे उसके बारे में साक्षात्कार करने का कारण प्रमाण अपने पास होना चाहिए दो चो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ये हमारे प्राचीन महापुरुषों का सूत्र है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि किसी भी वस्तु को सिद्ध करना हो तो उसके लक्षण अर्थात उसकी परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसके संबंध में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थात उसके अनुपलब्धि कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए और जिसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं और कोई लक्षण नहीं उस वस्तु को कैसे सिद्ध किया जाए तो तीन चार बात ध्यान में रखने गए जैसे किसी ने पूछा कि सोना क्या है स्वर्ण तो बच्चे ने कहा कि हमने एक सिल्ली देखी है या एक पट्टी देखी है और लाल पीली उसका नाम सोना है तो उसने उस सिल्ली या पट्टी में जो लंबाई चौड़ाई है वो देखी और उसका रंग देखा बहुत होगा उसका वजन बता दें लेकिन इससे तो असली सोने का पता नहीं लगेगा उसको तो कसौटी पर कसना पड़ता है नाराण वो आग में न जले नाराण सोना जो है ना वो आग में नहीं जलता है ना चांदी जल जाती है तांबा जल जाता है पीतल जल जाती है पर तो स्वर्ण जो है वो आग में नहीं जलता आग आग से नहीं जलती ऐसा प्रकृति है इसीलिए देखो हमारे प्राचीन शास्त्रों में चांदी को तो पार्थिव माना है पृथ्वी का विकार है मिट्टी का विकार है चांदी और सोने को तेजस माना है वो आज से आज तक तो सोने का लक्षण माने उसकी परिभाषा सोना किसको कहते हैं और सोने के संबंध में प्रमाण आपको परंपरा की बात छोड़ दो तो। मिट्टी आंख से नहीं देखी जाती ये शायद आपको मालूम हो ना बहुतों को मालूम होगा बहुतों को नहीं होगा पृथ्वी की पहचान गंध है जल की पहचान स्वाद है अग्नि की पहचान रूप है तो गुण पहचानते हैं और गुण को पहचान करके द्रव्य का निश्चय करते हैं बहुत अद्भुत तो सोना क्या है वो लंबाई वो चौड़ाई वो रंग वो वजन उस, उसका नाम सोना है ना सो। अच्छा एक दूसरी बात सुना हमारे शास्त्रों में गाय का लक्षण बताया शासनावत तो होना सासना माने गाय बैल के गले में एक ललरी लटकती है वो, है ना उसको गल कंबल बोलते हैं हमारे गांव में उसको ललरी बोलते हैं संस्कृत है के शब्दों में सासना बोलते हैं सासना वो होना गाय का लक्षण है जिस जिस चतुष्पाद प्राणी के गले में वो ललरी लटक रही हो उसको गाय समझना सासना शासनावत्वम गोस्वम बोले कि अच्छा ये तुमने निश्चय क्यों कैसे किया कि सिर्फ गाय के गले में ही ललरी होती है तो गाय से भिन्न संपूर्ण चतुष्पाद प्राणियों का जब तुमको ज्ञान होवे कि गाय से इतर किसी भी प्राणी को ललरी नहीं होती तब गाय का लक्षण बनेगा ललरी वाला होना अब देखो ना क्या हुआ माने गाय को समझने के लिए गाय से भिन्न सारे पदार्थों का ज्ञान आवश्यक हो गया माने एक चीज को समझने के लिए सब चीज का ज्ञान जरूरी होता है जिसका हमारा मतलब ये है जब हम ये कहेंगे कि यही अमुक व्यक्ति हैं तो ये मालूम पढ़ना चाहिए इनके सिवाय जो लोग यहां बैठे हैं वो उनमें से कोई ये नहीं है यही है तो कैसे पृथक पृथक वृष्पओं का ज्ञान होगा अच्छा देखो और सुना गंध किसको कहते हैं तो जो नाक से मालूम पड़े क्या तो नाक किसको कहते हैं जिसको गंध मालूम पड़े अच्छा तो पहले नाक की पहले गंधा कट गया अनिर्वचनीय हो जाएगा तो इस तरह संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो अनिर्वचनीय होती हैं वो और देखो ये छाया जो होती है ना कई वृक्ष इकट्ठे हुए तो उनकी परछाई सायकाल पूर्व में बहुत लंबी जाएगी और प्रातः काल पश्चिम में बहुत लंबी जाएगी और दोपहर के समय वो पेड़ों के नीचे बैठ जाएगी वो जो परछाई होती है वो क्या है <laughs> वो क्या परमाणुओं के संयोग से बनी है आरब्ध है क्या परछाई में परमाणु होते हैं क्या नहीं होंगे कछा तो परछाई वृक्षों का संघात है संघात माने कई परछाई मिलकर एक परछाई बने कछा तो उसमें से एक परछाई को अलग कर सकते हो सीताराम संघात भी नहीं है कच्चा तो क्या पेड़ों का विकार है पेड़ों के परिपाक से वो बनी है तो क्या वो पेड़ों का परिणाम है क्या पेड़ उसमें अन्वित हैं अच्छा क्या पेड़ों से अलग परछाई ले जाई जा सकती है ये आपको परछाया का नाम तो ऐसे ही बताया ये जो हम लोगों का शरीर है ना पंचभूतों में ही है आकाश से बाहर तो नहीं है ना अच्छा वायु से भी बाहर नहीं है गर्मी से भी बाहर नहीं है खंडक से भी बाहर नहीं है और मृत्मय वातावरण से भी बाहर नहीं है तो ये पंचभूतों का क्या है पंचभूतों से आरब्ध है कि पंचभूतों का संघात है कि पंचभूतों का विकार है विकार तो पंचभूत ही है उनके बाद विकार नहीं होता आखिरी विकार पंचभूत है कि ये पंचभूतों का परिणाम है कि पंचभूतों में अन्वित है कि पंचभूतों से पृथक है विचार करने पर ये निश्चय होता है कि ये पंचभूतों की समस्ती में है ना, ये केवल मन की कारीगरी है कल्पना जिसको बोलते हैं आ, कल्पना नाम मनसोरचना अच्छा मन की कारीगरी है ये कल्पित है बिल्कुल तो बे दो बेदो तत्व वेदता तो लोग जानते हैं कि इस शरीर को मैं बोलना इस शरीर को मेरा बोलना इस संबंधियों को है ना इसके संबंधियों को बहुत महत्व देना ये विचार सिद्ध नहीं है ना ये मेषी प्रपातांग परंपरा है हम लोगों के गांव में बोलते हो भेणिया धसान ये जो भेड़ें होती है ना भेड़े इधर क्या बोलते हैं उनको तो बार मेष मेषी बकरा नहीं हो भेड़ जिनके रोए से ये कम्बल अम्बल बनते हैं ना हाँ इनके बारे में ये ख्याल है कि एक भेड़ अगर अगली कुएं में कूद पड़े तो पीछे की सब कुएं में कूद पड़ते हैं अभी थोड़ा पांच सात बरस पहले पांच चार बरस पहले अखबारों में छपा था एक बक्सर स्टेशन है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर तो वहां भेड़ें चल रहे थे एक ट्रेन आती हुई थी थी तो अगली भेड़ जो है वो उछल के ट्रेन के सामने आ गई अब तो भदा भद बद, भदा भद बद, डेढ़ सौ दो सौ भेड़े कूद के मर गई मृषि प्रपातान परंपरा कहता हूं तो बिना सोचे समझे देह और देह के संबंधियों में मैं मेरा ये जोड़ने की जो पद्धति है अंध परंपरा है विचार पूर्वक नहीं है विचार करने से तो मालूम पड़ता है कि एक ही तत्व है उसमें माया माया कथम ता तो छाया छाया नवेद्य से माया माया क्या करते हो छाया छाया भी नहीं है तो फिर उसमें ये प्रांत और ये जिला और ये है ना ये राष्ट्र नारायण और ये परराष्ट्र सीताराम ये संप्रदाय और ये है न जाति इनको लेकर के जो मार झगड़ा है ना वो गलत है और जो जिस संप्रदाय में है उसको दूसरे संप्रदाय के बराबर ही समझे ना दूसरी जाति के बराबर ही समझे नाराण और निष्ठा के लिए ना अपनी निष्ठा में कर, इससे बड़ा कोई संप्रदाय ऐसा समझ सकते हैं बना ऐसा समझने में कोई हरज नहीं है कि इससे बड़ा दूसरा संप्रदाय नहीं है जिसमें मैं हूं ऐसा समझ सकते हैं लेकिन इससे छोटा दूसरा संप्रदाय है ये समझने का कोई कारण नहीं बड़प्पन तो बड़प्पन होता है निष्ठा के लिए कल्पितत्व ना सामान्य ना सब सम आ, सब कल्पित हैं, आ, सब में आचार्य कल्पित है सब में इष्ट कल्पित है सब में मंत्र कल्पित है सब में साधना की पद्धति कल्पित है सब में दे कल्पित है है ना और परमार्थ जो है वो एक तो नारायण इस दृष्टि से कि भाई वो भी एक कल्पित में रह रहे हैं हम भी एक कल्पित में रह रहे हैं तो जब कल्पित छोड़ करके कल्पित में ही जाना है तो इसको छोड़ करके उसमें क्यों जाए इस दृष्टि से निष्ठा होनी चाहिए है ना और इससे श्रेष्ठ वो नहीं है ये ठीक है परंतु इससे वो छोटा है ये बात भी तो नहीं है ना देखो ये ये ये में हो ये हम लोगों से सीखने लायक है ये बात नेता लोगों को मालूम नहीं है बोला वो धर्मनिरपेक्ष धर्म निरपेक्ष धर्म बोलते हैं परंतु वो ये बात जो मैं सुना रहा हूं ना ये उनको नहीं मालूम है वो सर्वधर्म समत्व का नारा ही लगा सकते हैं उसके पीछे जो दर्शन है जो समझ है जो विवेक है उसको वो थोड़े जानते हैं तो ये बुनियादी बात है अकल्पित वस्तु सब में सम है लेकिन वो अनेक नहीं है है ना और कल्पित वस्तु भी सम है अनेक होते हुए भी है ना अनेक जो है वो कल्पित है परंतु वो सम है क्योंकि उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट नहीं है कल्पितत्व न सामान्य न सम है तो न तो परमात्मा से कुछ पृथक है न तो परमात्मा से कुछ अपृथक है न आपस में पृथक पृथक है न परमात्मा में पृथक पृथक है इस बात को किसने जाना क यती तत्व विदो वेदोहोर तत्व जानने वाले जो है तत्व क्या देखो ये तत्व और तल दोनों प्रत्यय जो हैं वो संस्कृत भाषा में भाव हाँ के अर्थ में होता है। तस्य भावस्तत्व तस्वस्त तत्ता भावस्त तत्ता भी होता है वो हो। सत्ता तत्ता और तत्वम सत्वम अच्छा अब ये क्या है तत्व क्या है कि संपूर्ण वेदों में शास्त्रों में पुराणों में संप्रदायों में विद्वानों के द्वारा निरूपित जो तत्पदार्थ है ना तत्पिता अन कारंभ किसी आकार का उसमें आरोप मत करो इंद्रियग्राज्य शब्द श्रोत्र जो है ना ये केवल शब्द की आकार को ग्रहण करता है ये घट है और ये पाटा है और ये माठ है शब्द के आकार को ग्रहण करता है श्रोत्र रूप के आकार को ग्रहण करता है नेत्र स्पर्श के आकार को ये कठोर है मृदु है ग्रहण करती है त्वचा गंध के आकार को ग्रहण करती है नासिका ये कमल का है ये गुलाब का है ये चमेली का है ये बेला का है आकार भेद है सब में हो गंध में भी आकारभेद है रस में भी आकार भेद है ये खटका है ये मीठा है और मन जो है वो प्रिय अप्रिय आकार बनाता है प्रिय अप्रिय और बुद्धि जो है वो यथार्थ अजथार्थ का आकार बनाती है लेकिन तो वो है है ना जिसमें बुद्धि यथार्थ अजथार्थ का आकार न बना सके और बुद्धि का अधिष्ठान होवे बुद्धि का प्रकाशक होवे मन जिसमें प्रिय अप्रिय आकार न बना सके कान जिसमें है ना भैरवी और घनाश्री का भेद न कर सके गाली और तारीफ का भेद न कर सके त्वचा जिसमें कठिन मृदु का भेद न कर सके नेत्र जिसमें लाल पीले का भेद न कर सके छोटी आकृति बड़ी आकृति न रेखाएं न खींच सके जीव जिसमें कड़वा मीठा न कर सके नाक जिसमें ऐसा संपूर्ण अंतकरण और बहिकरणों के द्वारा अपनी अपनी वासना और विशेषताओं को लेकर के तत्व तो में जो चीज बाहर से थोपी जाती है ना उसका आप बात कर दो अध्यारोप को अध्यारोप माने एक चीज पर अंतकरण और इंद्रियों की विशेषता से आरोपित जो नाम रूप उसका निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है उसको तत्व बोलते हैं और वो तत्व कहो उस किसी विशेष परिस्थिति में है, है ना तत्व परिस्थिति में नहीं होता है संपूर्ण परिस्थितियों का प्रकाशक होता है तत्व देश में नहीं होता देश का प्रकाशक होता है त्व तो वस्तु के आकार में नहीं होता वस्तु के आकार का प्रकाशक होता है चैतन्य होता है वो चैतन्य माने अपना आपा अपना आपा होता है अपना आपा होता है और अपरिनामी होता है बदलता नहीं है बदलने का साक्षी होता है